हेलो एवरीवन तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिप्रेशन आखिर होता ही क्यों है क्या रीज़न है डिप्रेशन के होने का इसे हम एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है सोल जो है वो ना पैदा होती है ना मरती है तो मतलब क्या होता है सोल ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी आफ्टर डेथ ऑफ वन बॉडी राइट सोल जो है उसका मेन एम होता है मोक्ष प्राप्त करना और जब तक सोल को मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक वो बार बार नई बॉडी में एंटर करती है और अगर उस बॉडी में रहते हुए वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती तो बंदे की डेथ के बाद वो दूसरी बॉडी में एंटर करती है राइट right? प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो सोल क्या है सोल है पैकेट ऑफ एनर्जी राइट जिससे कि पूरी बॉडी रन होती है और ये जो बॉडी है वो एक मशीन है जिसने अपने अंदर सोल को रखा हुआ है राइट इस मशीन में दो चीज़ें हैं जो हमेशा गड़बड़ करती हैं सोल को मोक्ष नहीं पाने देती वो है बुद्धि दिमाग और दि दिमाग जो है वो कैलकुलेशन करता है वो हर चीज़ को गणित के हिसाब से देखता है कि रिश्ता बनाएगा तो यहाँ ये फायदा होगा इससे शादी करूंगा तो ये फ़ायदा होगा ये बिजनेस करूंगा तो वो फायदा होगा और जो दिल होता है वो इमोशंस पे चलता है कि मैं इसके लिए ये फील करता हूँ इस बंदे से मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है तो आई जस्ट लव है और आई जस्ट लव है ठीक है दिल जो है वो सिर्फ देना जानता है बांटना जानता है पर दिमाग कहता है नहीं नहीं तुमने दिया है तो सामने वाला भी तुम्हें बराबर दे तो वो क्या करता है वो हिसाब किताब करता है तो जो पूरी जिंदगी होती है हम क्या करते हैं सही और गलत में फंसे रहते हैं अब सही और गलत का डिसीजन कौन करता है कभी दिमाग सही और गलत बताता है कभी दिल बताता है तो ये दोनों आपस में बहस करते रहते हैं ठीक जैसे आपकी फैमिली में आप अपनी फैमिली को काम देंगे या नहीं अगर आपका बिजनेस है आप अपने रिलेटिव को जॉब देंगे या नहीं आपका दिल कहेगा यार मुझे अपने रिलेटिव को जॉब देना है ठीक है बुद्धि क्या कहेगी कि यार अगर ये इंसान इस काम को नहीं जानता तो ये नुकसान ज़्यादा करेगा मुझे ये जॉब किसी दूसरे बंदे को देनी चाहिए जिससे मेरी कंपनी में प्रॉफिट हो राइट right? तो मोह और माया ये चक्र चलता ही रहता है हम जब भी किसी को प्यार देते हैं या कुछ भी देते हैं बदले में उसे चाहते हैं जब वो इंसान हमें नहीं देता या वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं क्योंकि हम उसके लिए कर रहे हैं ना हम खुद को दर देके उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं हम उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम उसके इमोशन समझते हैं हमने हो सकता है उसके लिए जॉब छोड़ दी हो घर पे हम काम करने शुरू कर दिए हो हो सकता है हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया हो उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होकर उसको हेल्प कर रहे हो सकता है अपनी अपनी जॉब छोड़ के बच्चों को पालना संभालना शुरू कर दिया हो क्योंकि घर अच्छे से चलना चाहिए हमारी जिम्मेदारी है हम समझ रहे हैं बट हम फिर चिड़ने लगते हैं कि हम इतना कर रहे हैं वो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा हम उसकी फीलिंग समझ रहे हैं वो हमारी क्यों नहीं समझ रहा हम उसके खाने की चिंता करते हैं वो हमारे खाने की चिंता क्यों नहीं करता और बेसिकली हम एक इस थाट प्रोसेस में पड़ जाते हैं और इसी में पड़े रहते हैं और अपने पास नेगेटिविटी खींचते रहते हैं और समझिए सोल का जो तुश्मन है वो सोल में जितनी नेगेटिविटी आती जाती है वो मोक्ष से उतनी ही दूर होती जाती है इसीलिए जो आपका ये सोलह है ये हमेशा उन लोगों से दूर भागता है जिनमें से उसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं या जिसका उसे लगता है कि नेगेटिव हो रहा है राइट right? तो डिप्रेशन का जो मेन रीजन है वो ये सिर्फ मोह माया है अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है अब ये आप ये मत सोचिए आपको उसके साथ बुरा करना नो जस्ट में डिस्टेंस अगर कोई रिलेशनशिप में आपका डिसरिस्पेक्ट करता है यू जस्ट टेल हिम डोंट डिसरिस्पेक्ट मी बट आप प्यार उसे देते थे हमेशा ये सोचने मतीजिए कि वो आपको देगा बट अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मेंटेन अ डिस्टेंस ओके तो लाइफ में आपको अपना रिस्पेक्ट भी बना रखना है अपने आप को अपनी नज़र में गिरने नहीं देना है और अपने दिल और दिमाग को अपनी आत्मा के ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आत्मा का जो सोल मोटो है मानवता है प्रेम है और सिर्फ पैसे धूर्तता और इन सब लालच और इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं है ठीक है तो अपना जो धर्म है वो ह्यूमैनिटी बनाइए अपने आप को सिर्फ प्रेम की तरफ जोड़े रखिए और सिर्फ पॉजिटिविटी बनाए रखिए और अपनी हेल्प कीजिए बहुत सारे लोग ज़िंदगी के दरवाजे पर बैठ कर जाते हैं अन्य देखिए ये मान लीजिए ज़िंदगी का दरवाजा है इसके अंदर से कुंडी खुली है आप इसे ज़रा सा खुश करेंगे ये खुल जाएगा बट जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं आप मोह और माया के चक्कर में इतना पड़े रहते हैं इस दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं और दुनिया देखते रहते है और आपको लगता हो मेरी दुनिया चल रही है मेरी जिंदगी चल रही है आज ठीक नहीं हो रहा कल ठीक होगा कल ठीक नहीं हो रहा परसों ठीक होगा और आप आज का जीवन जीना भूल जाते हैं आज अपनी सोल को खुश करना भूल जाते हैं आज आप अपने सोल का फूट जो कि मानवता है प्रेम है वो सब देना उसे भूल जाते हैं और इस दरवाजे के बाहर बैठे बैठे आप ऊपर चले जाते हैं ईश्वर के पास वापस और आपकी सोल वापस एक नए शरीर में आ जाती है तो बेसिकली आप अपना जीवन जीते ही नहीं आप इस दरवाजे से ही लौट जाते हैं इवन नॉक भी नहीं करते तो अपने लिए समझने की कोशिश कीजिए अपने डिप्रेशन का रीज़न समझने की कोशिश कीजिए आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं बहुत जगह पर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बहुत डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर लेते हैं आपको सामने वाला बहुत ज़्यादा गिराता है बहुत बुरा करता है आप बस रहते रहते हैं और कुड़ते रहते हैं कभी किसी की ऊंचाइयों से कूदने लग जाते हैं कभी किसी के ऊंचे जाने से कूदने लग जाते हैं कभी आपको दूसरे से अच्छी बीवी चाहिए दूसरे से अच्छा चाहिए दूसरे से अच्छा बंगला चाहिए दूसरे से अच्छी गाड़ी चाहिए आज आपके पास मारुति है कल आपको क्रेटा चाहिए अगला आपको मर्सिडीज़ चाहिए बी चाहिए है ना लेम्बूनी चाहिए तो ऐसा है नीड्स जो बढ़ती बढ़ती बढ़ती बढ़ती बढ़ती जाती है और इंसान उसी में पड़ा रहता है सो so, डिप्रेशन का सारा कारण यही है इसके रीजंस जो हैं। आप एक करोड़ निकाल दीजिए बट बेस जो है वो यही है तो प्लीज दो मिनट बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए नमस्कार